संवाय का क्या लक्षण है तो बताए कि भाई नित्य संबंध का नाम संवाय है संबंध किसे कहते हैं विशिष्ट प्रती विषयत्व नियामकत्व विशिष्ट प्रतिदी प्रतीमकत्व संबंधत्व एक वस्तु जब दूसरे वस्तु से विशिष्ट हो जाता है तादृश विशिष्ट प्रतिदी का नियामक जो है उसका नाम संबंध जैसे रूपी घटहा आपने बोला रूप से विशिष्ट घट है घट में रूप है इसलिए रूप वाला घड़ा है तो उसको रूपी घटन कहते हैं तो रूप से विशिष्ट जो घट है आदृश रूप और घट का परस्पर वैशिष्टता जो हमारे अनुभव में आ रहा है उस वैशिष्ट प्रती का नियामक जो रूप और घट के बीच में एक नियमित रूप से विशिष्ट प्रती का कारण ही पूछा का नाम संबंध केवल गुणगुणी में ही नहीं इन पांच में ही नहीं संबंध किस में भी हो सकता है ना दो अंगुलियों और संयोग अब दो अंगुलियों का संयोग एक से अंगुल है अपर से अंगुल है परस्पर वैशिष्ट प्रतीक प्रती हो रहा है तादृश दोनों को लेकर के होता हुआ द्वित्मात्मक जो वैशिष्ट्य प्रती का पीछे जो कारणीभूत नियामक वस्तु का नाम ही वाह संबंध कई संयोग हो सकता है कई समवाय कई स्वरूप कई तादात कहीं परंपरा संबंध संबंध, संबंधि संबंध संबंध। संबंध संबंध देखा, तो अनेकों प्रकार के हो सकते लेकिन कोई भी संबंध मानते हैं तो वह संबंध का मतलब है कि वह दो वस्तुओं का परस्पर वैशिष्टिक प्रती का कारण को बताता है ये दो वस्तु परसर विशिष्ट क्यों है क्योंकि इन दोनों के बीच में अमुख संबंध है ये आप कहेंगे चाहे वो संयोग है समवाय स्वरूप है लेकिन विशिष्ट प्रदीति का जो नियामक है उसका नाम संवाद और वही नित्य है तो उसका नाम समवाय और बाकी जितने भी संबंध हो सब अनित्य संबंध संयोग स्वरूप और सारे अनित्य संबंध इसे कहते तो संयोग अति अनित्ब ही अतो नित्य विशेषणम न्याय न्यायोधन यदि हम उत्तराण कर लक्षण करते हैं विशिष्ट प्रतिनिधियामकत्तम संबंध दत्तम संबंधत्तम समवायस लक्षण इतना ही हम कर देते हैं तो संयोग में भी अति व्याप्ति हो जाएगा संयोग भी संबंध है तो उस अति व्याप्त निवारण करने के लिए नित्य शब्द दे दिया नित्य सदी संबंध अब अब अयुत सिद्धों में ही संवा है अयुत सिद्ध वृत्ति अयुत सिद्ध वृत्ति सिद्ध वृत्ति अयुसिद्धों के बीच में जो रहता है उसी का नाम अद्ध वृत्ति ऐसा कौन है कहा जाता वह मूल में लक्षण होता है एक तु अयुसिध एक है तो विनाशी लेकिन अविनाश होता हुआ अवस्थित दूसरे में आश्रित करके रहता है ऐसे दो का नाम है। जैसे घट रूपी अवयवी है एक डंडा मारो तो खत्म होने वाला है है ना लेकिन वह घड़ा नाश न ना ना होते हुए अवस्थित है न होते हुए अवस्थित बना हुआ कहा कपालों में कम मैंने घटा दी अवयवी अविनश अवस्था में कुतरा अपराश्रित कपालेश कपाल में आश्रित करके ही अवस्त, कौन घटा भी अवस्थित रहते घट और कपाल को क्या कहेंगे संभव इसी प्रकार से पठ है वह अविनाश तो प्राप्त होता है, न विनाश होते हुए अवस्थित रह रहा है दूसरे कौन संतुओं में रह रहा है आश्रित होकर के अवस्थित रह रहा है ऐसे जो कपड़ा और धागे उन दोनों को हम कहेंगे अयुत सिद्ध हो इसी प्रकार से ये तो कार्य में तो बन जाता है है ना लेकिन व्यक्ति में कैसे इकट्ठा होगा उसका तो विनाश नहीं होता जाति, व्यक्ति नष्ट हो जाता है और व्यक्ति जाति में आश्रित नहीं है जाति व्यक्ति में रहता है उल्टा है ना क्रम जाति व्यक्ति में रहता विशेष नित्यों में रहता है और दोनों ही विनाश वाला नहीं है विशेष विनाश नहीं होता नित्य पदार्थ परमाणु भी नाश नहीं होते तो वहां भी सिद्ध कैसे कहते एकम अविनश्य अवस्थम अपराश अवतिष्ठते इसलिए कहते हैं अविनाशी सन विशेषण नहीं दिया घटाए में घटाते बोल रहते विनाश होते हुए ना नाश होता व रह रहा है इन्हें सर्वत्र ऐसा नहीं बोल सकते इसे लक्षण में नहीं कहा विनाशी सन अविश्यद अवतिष्ठते ऐसा नहीं कहा तो जाति आदि में घटेगा नहीं जाति तो विनाशी नहीं, नहीं। और द्रव्य आश्रित करके रह रहा है विशेष अविनाशी है विनाशी तो है नहीं और वो परमाणु नित्यों में आश्रित होकर रह रहा है नहीं, नहीं। इसलिए यहां पर सीधे एकम अविनश्यद अवस्थम सीधे विनाशी सन अविनश्यद अवस्थम ऐसा नहीं कर ऐसे कहेंगे तो पांचों में घटेगा नहीं केवल पहले में घटेगा अवी ना चारों में नहीं जाएगा क्रिया क्रियावंतों में भी नहीं घटेगा आदमी का शरीर में तो ठीक है शर्म मरेगा क्रिया भी विनाशी है लेकिन परमाणु में तो क्रिया होती ना नहीं होगा क्षण प्रक्रिया वैशेषिक दर्शन का दो मुख्य विशेषताएं हैं एक तो विशेषण पदार्थ को मानते हैं दूसरा विशेषता का क्या है क्षण प्रक्रिया कितने क्षणों में परमाणु से द्रव्य बनेगा और उसमें रूप का गुण पैदा होते हैं इसकी विचार बहुत गहराई में किया पांच क्षण में भी हो सकता है और तेरह क्षणों तक भी हो सकता निर्भर होते क्रिया कहा हो रही है कैसे हो रही है और कब दो परमाणु एक परमाणु में क्रिया हो रही है इसमें क्रिया हुई उस क्रिया से जरूर नाश हो गया ठीक फिर वो वहां से क्रिया फिर हुई यहां आया इससे जुड़ा ऐसे एक में क्रिया मान के ना तेरह क्षणों में उत्पन्न होगा और उस गुण पैदा होंगे दोनों में क्रियामान हो तो जल्दी होगा तो पांच क्षण से लेकर तेरह क्षण का व्यवस्था दिया। कब कैसा फर्क पड़ता है पांच क्षण में जो होता है छह में जो होता है सात क्षण आठ क्षण नौ क्षण दस क्षण एकाज क्षण द्वाद क्षण प्रयोदश क्षण की प्रक्रियाएं उन्होंने वर्णन की है अलग अलग प्रकार से वर्णन यह जो क्षण प्रक्रिया का वर्णन है पीलो पाकवाद में तो वैशेषिकों की दूसरी विशेषता है और एक तीसरी अत्यंत विलक्षण पदार्थ वैशेषिकों का है दित्त ज्ञान की प्रक्रिया किसी ने भी वर्णन नहीं किया जिस प्रकार से वैशेक दर्शन ने दित्त ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है पीलो पाक परमाणु में पाक है ना पीठ पाक अवैध पाकवन हो तो नहीं आई पीलो पाक बन तो तीन चीज इनकी विलक्षणता प्रमुख हो गया इसीलिए एक तो विशेषण पदार्थ मान रहे हैं दूसरी क्षण प्रक्रिया का वर्णन किया इन्होंने और तीसरा ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया तो सभी लोगों ने बहुत बड़ा भूल किया है कि ज्ञान को क्षणावस्थाएं माना वेदांत में वृत्ति ज्ञान समझ लेना स्वरूप ज्ञान नहीं लेना वो भी त्रिक्षणावस्था ही है वृत्ति ज्ञान भी एक वृत्ति नष्ट होती दूसरा वृत्ति उत्पन्न होती जाती धारा चलती है धारा के ज्ञान को लेकर बड़ा विचार चलता है वेदांत में भी तो वृत्ति ज्ञान में सब मान्य है तो त्रिक्षणावस्थाए सभी मानते हैं लेकिन समस्या क्या होता है द्वितीय ज्ञान में किसी को भी दो ऐसे ज्ञान हो नहीं सकेगा संसार होता क्या है दो है ना वस्तु दो ज्ञान करना है ना यहाँ जो बना हुआ है समूह इसमें आपको वित्त ज्ञान करना है कैसे करोगे एकम, अयम अयम एक दो ज्ञान हुआ पहला क्षण एक में अयम एक हुआ? दूसरे क्षण में दूसरे में अयम एक ज्ञान हुआ तीसरे क्षण में इन दोनों को लेकर दुप्त ज्ञान होगा ठीक तब तक पहला मर गया ये तो रहा नहीं ना खत्म इसका ज्ञान चौथे क्षण में होना है जब तक तो वो होने वाला है तब तक पहले वाला को ज्ञान खत्म हो गया रहा नहीं फिर दुप्त ज्ञान कैसे होगा इसलिए वैशेषिक लोग गाते हैं त्रित्व जितने भी बीस संख्याओं का ज्ञान के लिए ज्ञान को चतुक्षण अवस्था ही मानना पड़ेगा त्रिक्षण अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकते इसलिए दीप्त आदि संख्या ज्ञान के लिए मात्र ज्ञान को तीन क्षण की अवस्थिति माना चौथे क्षण में नाश बाकी सभी ज्ञान दो क्षण होकर तीसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं यह भी विलक्षणता वैशिष्ट्यों का कई पहचान देना। और जिसका जो देन है उसको स्वीकार करने में हमें कोई इसकी चाहत नहीं है क्योंकि पदार्थगत संसारगत अनित्व का निश्चय करने के लिए यह सब जरूरी है त्रिगुणात्मक जगत और गुण का स्वभाव छलम कह दिया छलम रत्तम गुणा छलम मन्यम क्षण प्रक्रिया वहां भी पड़ेगी परमाणुओं में क्रिया हुई तो दृणकारी पैदा तो संसार पैदा हुआ या गुणों में क्रिया हुई सतरत्तम गुण में तब जगत पैदा हुआ क्रिया तो आपने जब परमाणु में था गुण में माना कहीं ना तो माना आपने तभी जगत पैदा होता है वह क्षण प्रक्रिया के बिना कार्य हो नहीं हो सकता वहां पर भी और कार्य की अनिप्तता का निश्चय इससे बढ़िया और किसी से भी नहीं हो सकता जो अनेक क्षणों में जुट के या किसी परिणाम से बना वस्तु का भी हो नहीं सकता है वो तो पता तो कैसे उत्पन्नवा कैसे नष्ट होता है पूरी प्रक्रिया उन्होंने वर्णन आप कहेंगे उसमें लय हो गया उसमें लय हो गया वेदांत कहेगा लय समझ में नहीं आएगा टूटता है समझ में आता है दिमाग तुरंत जाता है अनित्य को तो किसने देखा अधिक सिंध आपने देखा है तो पानी दूध में लय हो रहा है यही आपने देखा पानी दूध में लीन हो उसके अलावा और कोई लय समझा आपने आज पृथ्वी जल में लय होगी अरे कैसे होएगी भाई पृथ्वी पृथ्वी यदि जल में लय होने वाला वस्तु होता तो पृथ्वी पर जल बहता ही नहीं तर्क देने वाले तर्क देंगे और नदियां बह रहे पृथ्वी पर समुद्र अगाध जल समूह विराजमान और पृथ्वी गल के उसमें नहीं लय हुआ अभी तक करोड़ों वर्ष बीत गए तो पृथ्वी जल में लय हो जाएगा ये वेदांति कहते तो है कहना आसान है समझ में भी आपको आ जाता है कार्यक्रम होने के मश हो जाएगा समझ भी लेते हो इन अनुभव, बहुत कठिन और अवय से लय हो जाते तो मानना सही एक ढेला डर दो पानी में देखो कैसे, मिट्टी का कण कान कण अलग होते हुए सारा पानी में इस तरह से पृथ्वी अवय पढ़े काल में जल में लय हो जाता है यह मानने योग्य बनता है तो प्रक्रिया ये महत्वपूर्ण वस्तु लय को समझने के लिए भी जरूरी है वो भी इन्होंने दिया है अब कहते हैं कि इसलिए जो ये और मध्य में बता रहा था एकम अविषद ने विनाशीशन अवनिषद नहीं कहा न तो जाति व्यक्ति में घटेगा नहीं जाति आश्रत है व्यक्ति में विशेष आश्रत है नित्य परमाणों में मैं कैसे करता हूं न जाति न विशेष कोई भी विनाशी नहीं अतिविश सीधे सीधे शब्द सामान्य प्रयोग कर रहे हैं अविश्यवस्तम यदि विनाशी तत्व तो अविनाश होकर रह रहा होता हुआ रह रहा है यदि अविनाश तो स्वस्व रूप में अवस्थित रह रहा है अपने अविश्चित स्वरूप से अविनाश को प्राप्त होता हुआ रह रहा है और कुछ विनाशी होता हुआ भी अविनाश को प्राप्त होते हुए रह रहा है परमाणु मेंिया वगैरह अवस्थित रह रहे हैं आश्रित में इसलिए सब तरीके से इसको घटा लेना है तब सिद्ध हो निष्ठ काल निर्पित आधेता सामान्य तद उभय अयु सिद्धत्व इस अयु सिद्धत्व का अर्थ क्या है श्रम लक्षण घटाने देखिए आधेता सामान्य जैसे अवैव घट निष्ठ अवयी कौन है घट उसमें रहने वाला काल निर्पित आध्यता सामान्य है रह रहा है वो अवयों में आधार में अधिकरण में है ना अवय हमेशा अवयवों में रहता है घटनिष्ठ काल निरूपित आधेता सामान्य यदिन्नम कपालावचिन्नम देता जो घट काल निपित आध्याता है वह वहलाव छिन्न आध्याता है जो में यही समस्या होती है ये मध्य बोला नहीं, शुरू। दोनों सप्तमिंद ले रहे हैं समान भक्ति वाले ने दो तब ऐसी व्याख्या होती है। ये निष्ठ काल निरूपित आध्याता सामान्य व छिन्नम अवयवावचि तद उभय अर्थात अवयवी और अवय इन दोनों का अन्य का नाम ही अयुद्ध अर्थात यह उसमें रहता हुआ सिद्ध हो रहा है वह दूसरे को अपने रखता हुआ अपने में रखता हुआ अयुत हो रहा है घट कपाल में रहते हुए अयुत कहलाया जाएगा और कपाल घट को अपने रहने दिया है अतः कपाल को भी हम कहेंगे। घट रहने के कारण से हो रहा है और कपाल रहने दे रहा है घट को इसलिए उसका नाम भी अति सिद्ध हो गया जो रहता है और जो रहने देता है वे दोनों परस्पर क्या है अयोधि सिद्ध है इसलिए अन्य तरफ इस तरह कहा न्याय पूजनी में क्षण पूरा हो गया टिप्पणी देख लीजिए अवयवीनिनेवयता अवयवे अवयवीनी दोनों शब्द मिले लिया। अवयवे अवयवीनी है अयोधि दोनों में इस प्रकार से पूरे छह भाव पदार्थ का विचार पूरा होगा अवंत में सातवां अभाव पदार्थ का विचार आरंभ होता है अभाव पदार्थ का विचार अभाव पूर्व में आपने बोल दिया है कितने प्रकार के हैं चार है ना प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अत्यंता वन्योन भावती चार प्रकार के। उनमें एक एक का लक्षण यहां करेंगे प्राग भाव सिक्किम किम अनादि सांध प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वंगारे अनाज काल से रह लेकिन नष्ट हो जाता है ऐसा जो भाव आपका अनुभूति होगी आपको उसको हम क्या कहेंगे प्राग प्रागभाव जैसे मिट्टी है इस मिट्टी में अनादि काल से घट का प्राग जब से मिट्टी तब से घट का प्राग और जैसे मिट्टी में घड़े का आकार ले लिया अब घट का प्रागभव उसमें नहीं रहा घट बन गया इसलिए कार्यभूता घट का उत्पत्ति के क्षण का पूर्व क्षण तक वह कार्य का अपने संवाय कारण में जो भाव की अनुभूति होती है उसका नाम प्रागभव यह हमेशा प्राग भाव स्व प्रतियोगी समवाय कारण में रहता को है घट प्राग भाव है घट प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है घट है घड़प प्राग भाव का प्रतियोगी घट है और घट का समवाय कारण कौन है कपाल तो उस कपाल में घट का प्राग भाव रहता और कपाल का प्राग भाव पिंड में पिंड का प्राग भाव मृत्यु का इस घट प्राग भाव मृत्यु का में आ जाता है मृत्यु का इसका वास्तविक समवाय कारण है उत्पत्ति है पूर्वम कार्य से यह न्यायोजिकार मौन है कुछ नहीं बोलते हैं प्रागभाव लक्ष्य थी इसलिए परिकृति में थोड़ा देख लीजिएगा घटारी वारणा है प्रथम दड़म अनादि क्यों का केवल हम शांत कह देते घट भी क्या है शांत है ना नाशवान है वो भी नष्ट हो जाता है अंत वाला है तो घट में हो जाएगी आप लक्षण करें किसका अभाव का चला गया भाव में क्योंकि बहुत सारे भाव पदार्थ है जो क्या है शांत है शांत पक्ष इतने लक्षण करते हैं अनेकों विनाशी भाव पदार्थों तो में लक्षण चला जाएंगे घटाध सगल भावों में चला कार्यभूत तो भाव पदार्थों तो में चला जाएगा अतएव क्या कहना पड़ा अनादि और घट अनाजरी शादी है उत्पन्न हो रखा है, है नहीं? उसका डेट ऑफ बर्थ भी है और डेट ऑफ डेथ भी रहेगा भले मनाओ बात मना, मना अरे घट भी नष्ट होता है कि नहीं होता लेकिन उसका कोई डेट ऑफ डेथ तो रखता नहीं कोई श्राद्ध तो मनाते नहीं गाय मर जाती है कौन तो उसको कोई श्राद्ध वहने के लिए क्या कहते माँ माँ के श्राद्ध करो ना क्या ना, ना माँ है वो मर गई और श्राद्ध करो नाम भी रखे थे कि नहीं रखे थे रुक्म शारदा लक्ष्मी क्या क्या नाम रख देते हो नाम भी रखे हो उसका जन्म तिथि भी आपको मालूम था कब जन्म ली थी और मरी तो माँ नाम वाली है? की कुछ भी क्रिया करो नहीं फिर क्या को माँ बोलते हो उसको बेकार पशु ही बोलो पशु मर गया काम खत्म जैसे संबंध जोड़ रहे हो संबंध के अनुसार कार्य और अपना कर्तव्य निर्वाह करो बहुत कठिन काम है करने वाले करते हैं ऐसी बात नहीं अब भी है इसका। एक ने कुत्ते को बेटे जैसे पाला उसको बेटा ही बोलता था और अपने बिस्तर पर साथ में बेटे जैसे था जो मरा हमने अपने आप कौन से देखा उसकी सब यात्रा निकाला उसने जैसे पुत्र का शब यात्रा होता और उसे पूरी कर्म कांड करा तेरा दिन तक बड़ा भंडारा गया वही कौन समाराधना बोलते वो भी किया पता नहीं वार्षिक श्राद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है वही करी तक तो हमने अपने अंकों से देखा उसने सारे श्राद्ध कर्म किए कुत्ते तो को पुत्र मानने से उसने अपना दायित्व समझा पुत्र मरा है मेरा कर्तव्य जो करना सब करूंगा ऐसे है दुनिया में भी बचे तो उत्पत्ति पूर्व आरसिया अति अनादि कह दो तो दोष खत्म हो जाएगा परमाणु वालना हैदि तो इतना लक्षण कर दीजिए प्रागवाव जो अनादि है उसका नाम प्राग है तो परमाणु भी अनादि है क्या है वो भाव है अभाव रूपा नहीं है इसलिए अनादित तुम इतना लक्षण करता हूं परमाणु नित्य भाव पदार्थों में लक्षण चला जाएगा अतव क्या कहना पड़ा शांत विशेष विशेषण भी देना केवल शांत तो अनित्य भाव केवल कहूंगा तो नित्य भाव पदार्थ में शब्द होगा और यह प्रा कब किस काल में रहता है कभी तो उत्पत्ति पुरुष कार्य से उत्पत्ति प्राग स्व प्रतियोगी समवाही कारण वर्त स्पष्ट बोलते देखिये स्व दे प्रतियोगी समवाही कारण हमेशा कोई भी वस्तु का प्राग भाव आप लेते हैं उस वस्तु का प्रागो कहां देखोग उसी का समय कारण मिलेगा ऐसा भाव का जो प्रतियोगी है उस प्रतियोगी का समय कारण में आपको वह भाव मिलेगा घट प्राग भाव का प्रतियोगी है घट उस घट का समय कारण है कपाल तो कपालों में ही घट का प्राग भाव घटोत्पत्ति के पूर्व तक रहेगा घटोत्पत्ति का पूर्व क्षण तक कपाल में घट का प्राग एवं एवं प्रध्वंस कि लक्षण शादी अनंत प्रध्वंसा सादिर अनंत प्रध्वंसादी होता हुआ फिर जिसका अंत दोबारा आप नहीं कर सकते हैं ऐसे वस्तु का नाम प्रध्वंसा एक बार घट का ध्वंस हो गया उस घटध्वंस का फिर दोबारा ध्वंस कर सकते हो नहीं कर सकते नाटक में तो हो जाता है नाटक में हो जा नाटक में नहीं ना वो। एक एक राम लीला में राम ने रावण को मार दिया तो रावण गिर गया लगी। बढ़िया ढंग से वो गिरा एकदम लोग बाण मार दो दोबारा मर सकता है क्योंकि ना तक है। लेकिन यहां एक बार भी घड़े को पे तोड़ दिया नष्ट कर दिया उस घड़े को दोबारा तोड़ नहीं सकते तो नष्ट नष्ट हो गया इसलिए कहते कि देखो तो जो अनाज है उत्पन्न हो गया धन उत्पन्न होता है मारा तोड़ा अपने नष्ट हुआ तो उत्पन्न हो गया घड़क ध्वस लेकिन उसके बाद दोबारा ध्वंस का भी ध्वंस नहीं कर सकते आते वो अनंत है अंतरहित है इसलिए कब रहता है उत्पत्ति कार्य की उत्पत्ति के नंस का अभाव आप देख सकते हैं पुनः उसी के समय कारण में घट को तोड़ा तो क्या हो गया टुकड़े टुकड़े हो गए वो जो टुकड़े का ही नाम कपाल तो घटधंस कहा रहा कपाल में इसलिए जिस क्षण कपाल में घट उत्पन्न हुआ उसी क्षण से समझ लो प्रधंस तो का भाव है कहा कपाल होगा बाद रहेगा कपाल में तो कपाल में घट का प्राग भाव भी है कपालों में घट भी रहता है कपाल में प्रधंस का भाव भी है बाद में घट धंस भी कपाल में सब वहीं रहे लक्षण का देखिए पर क्या सत्य रहा का पाली सत्य हो ना? नहीं? ये जो नहीं है बोल रहे हो भी चाह रह रहा है वही सत्य तो हुआ फिर इधर संसार को लेना पड़ेगा संसार का है? ब्रह्म में। संसार कहा है ब्रह्म में संसार, ब्रह्म में। संसार के प्रध्वंस भाव वर्तमान में कहा है ब्रह्म में तो जब हो अध तब भी ब्रह्म। तब ब्रह्मी तो सत्य हो सकती, है। तो का सकती है। भाव, भाव, या तिंदा, भाव ये अत्यंत अभाव का लक्षण से सिद्ध हो जाता है संसार अभाव आत्मा अभावत्मक भावात्मक हो नहीं सकता जो भावात्मक तो करके प्रतीत हो रहा है वो समय में ब्रह्मी तरह जैसे है ना वास्तव में अभी भी एक घट रूपी ने आपने संज्ञा दे दिया है इसे कहते मण विकार नाम दे का अब भी कपाल ही है कपाल को जोड़ा है आपने इस बात को के लिए आजकल बहुत बढ़िया वैज्ञानिक बच्चों के लिए वो जोड़ जोड़ के बनाते हैं निकाल दो कभी घड़ा बना दिया कभी और बना दी चीजें बनाते रहते अलग अलग अलग फिर वो खाड़ देते फिर जोड़ते इसका मतलब गया जो जोड़ रहे हैं जिसको वही सब है। छोटे जोड़ के बनाया हुआ नाम मात्र की रेखा फिर अलग हो जाता है फिर दूसरा बनाते हैं तो नया नाम दे देते अब क्या बनाया तुमने तो पहले मुर्गा बनाया पहले तो गड़ा बने, मुर्गा बना ही ना? कुछ भी बना सकते प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं पर कुछ बना हुआ होता है आप जोड़ जोड़ के बनाते बच्चे छोड़ते रहते हर जगह पर आप देखेंगे वेदांत को आप समन्वय कर सकते हो साध कहा ये उत्पत्ति जगह कार्य का ही को सर्वत्र मिलेगा अपने कासर समय मिलेगा समय समय कारण इसे या भी वही है करने के लिए अनंत क्या है आत्मादि में अति व्यक्ति वरण करने देना कार्य से उत्पत्तिरम स्वप्रति समय का दोनों कैसे निर्णय होता है क्योंकि कपाले कपाल घटम उत्पादिया ऐसा विवाह होता है एक प्रतीति का विषय क्या है अथवा घटो अभविष्य होएगा एकांश प्रती का विषय घटप्रागभाव ये क्या है ये घटप्रागभाव होगा ना उत्पादन करूंगा अभी उत्पन्न नहीं हुआ है उत्पत्ति ये पूर्व तक एक प्रतिथि का विषयभूत जो अभाव है वो तो अभाव का नाम घटप्राग्भाव कपालयो घटो अभूत इन कपालों में घट था अब नहीं है अथवा कपालयो घटम विनाशयामी लेदारश प्रतिधि का विषय है घट कपाल वाव अध कार यह उत्पत्ति के पूर्व है और वो उत्पत्ति के अनंतर है इसलिए कहा था ना जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण से व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा उसी क्षण से उसका मृत्यु चालू हो गया दिन प्रतिदिन ना बढ़े थोड़ी और है। दिन प्रति मरने जा रहे हैं मरने की ओर जा आयु घटती जा रही है काउंट डाउन स्टार्ट हो गया काउंट डाउन करते हैं आपकी उम्र है सत्तर साल लिख दिया ब्रह्मा सत्तर साल एक दिन बीता तो क्या हो जाएगा फिर सत्तर ऐसा एक दिन कम हो गया ना तो घटा की पड़ा अब बड़े कहा हो रहे हैं फिर भ्रांति में बड़े हो रहे हैं ऐसा दुनिया का व्यवहार है बेकूफ बना के रख दिया है लोगों को बोलो तुम बड़े होते जा रहे हो बड़े सियाने हो रहे हो सियाने हो रहा मूर्ख बने जा रहा उसको औरे बोलते है सियाने हो रहे मूर्खे अच्छा व्यवहार उल्टा चलता है वास्तविक तरफ कुछ है व्यवहार तो ये कार्य है तो पाल में इसलिए कहा अंतर की तरह स्व प्रतियोगी का सुनवाई कारण में रहता है स्व है धड़प प्राग भाव और घट तध्वंसा भाव इसका प्रतियोगी कौन है घट समय कारण है कपाप इतना अंतर है ये उत्पत्ति के पूर्व और उत्पत्ति के पश्चात इतना ही अंतर बात है अत्यंताभाव त्रैकालिक संसर्ग आवचन प्रतिदा को अत्यंता यथा भूतले घो नास्ती थी त्रैकालिक संसर्ग आवचन या त्रैकालिक शब्द के स्वरूप कथन लक्षण कोटि में कोई जरूरत नहीं स्वरूप क्योंकि इसलिए शब्द प्रयोग करके त्रैकालिक क्योंकि ये सब कब रह रहे है? एक काल में एक काल में नहीं है ना उत्पत्ति के पहले रहता है बाद में नहीं रहता ये उत्पत्ति के पहले नहीं था बाद में क्यों रह रहा है भाव और अत्यंत उत्पत्ति के पहले भी है उत्पत्ति समय में भी है उत्पत्ति के बाद में इसलिए तो त्रैकालिक है ये सब एक कालिक है, है ये नहीं या तो पूर्वकालिक है या तो उत्तरकालिक है और एक ऐसा है पूर्व उत्तर वर्तमान तीनों कालिक इसलिए पूर्व वर्णित दो अभावों की अपेक्षा से शब्द प्रयोग कर दिया त्रिकालिक इसे लक्षण कोटि में की कोई जरूरत नहीं लक्षण इतना ही है संसर्ग आवचन प्रतिक्रता का अभाव अत्यंत अभाव संसर्ग आवचन प्रतियोगिता का अभाव होता है उसका नाम अत्यंत जैसे भूतल घटो नास्त भूतले गटो नास्ती भूतण में गट नहीं है कैसे संयोग सम्बन्ध से नहीं है, है ना भूतण में यदि गट होता तो किस समझ से होता संयोग से आते समय हम आ गट नहीं दिखाया जाए इसका मतलब वर्तमान भूतण में गट संयोग से नहीं है अर्थात भूतण में गट का अत्यंत अत्यंत भाव के प्राग अभाव भाव अभाव अत्यंता भाव से प्राग का अप्रतियोगी हो प्रध्वंसा भाव का अप्रतियोगी हो और अन्योन्या भाव से भिन्न हो ऐसे अभाव का नाम अत्यंता भाव ये कहना क्यों पड़ा प्राग भाव का प्रति इसलिए कहना पड़ता है ध्वंस नदी बात कर प्रध्वंसा भाव का प्रागभाव होता कि नहीं होता प्रध्वंसा भाव का भी प्राग भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा जैसे ये घड़ा मान लो पैदा हो गया अभी नष्ट हुआ नहीं तो नष्ट नहीं हुआ है तो मजब क्या घटनाश का प्राग भाव इसमें है ना अभी कि नहीं अभी घट का नाश हुआ नहीं तो तो है घट तो उत्पन्न हो चुका है अरे घट का प्राग भाव नहीं है इस समय घट पैदा हो गया है ना किंतु अभी घट का ध्वंस भी नहीं हुआ है फिर क्या है इस समय घट ध्वंस प्राग का प्रागभाव तो आगे घट ध्वंस प्राग भाव का प्रति कौन होगा घट ध्वंस भी नहीं, नहीं होगा इसे प्राग भाव का प्रतियोगी कौन हो जाता है ध्वंस इसलिए क्या कहना पड़ेगा प्राग भाव का प्रतियोगी कह दो लक्षण में तो प्रध्वंस मत व्याप्ति निवृत्त होगा क्योंकि लक्षण आप कहेंगे अभावत्तम पहले रखो कितना अच्छा लक्षण रखोगे अभावत्तम लक्षण रखना पहला यह भी जरूरत क्या बोलने की इतना भी लक्षण करेंगे क्या जरूरत है भावोत्तम बाद में विचार करेंगे पहले इतना लक्षण अभावतृत बाद प्रध् में अतिप्ति हो जाएगा अन्य सभी में अभावत है प्राग भाव में भी अभावत है प्रध्वंसभाव में भी अभावत है अन्योन्य भाव में भी अभावत है लक्षण कर रहे हैं आप अत्यंत भाव का चला जा रहा है अन्य भावों में इधर क्या विशेषण देना पड़ा हमको सबसे पहला विशेषण दिया अन्योन्या अन्योन्या भाव में में तो व्यापति वाहन करने के लिए कितना विशेषण देना पड़ा पहले केवल अन्योन्या भाव में अतिव्यापति दिखाओ अन्योन्या भाव से भिन्न होता हुआ अभाव अन्योन्या भाव से भिन्न होता कौन जाएगा प्राग और दो चीजें हैं प्रध्सभा और प्रध्ंसभाव प्राग में अतिव्यक्ति निवारण करने क्या करना पड़ेगा हमको प्राग भाव का ध्वंस होता है कि नहीं होता जैसे मिट्टी में घट का प्राग होता है जैसे गठ पैदा हुआ तो क्या हो गया प्राग का ध्वंस हो गया इसलिए प्रागभाव हमेशा क्या होता है ध्वंस का प्रतियोगी होता है लक्षण में क्या अतिव्याप्ति निर्वण करने ध्वंस अप्रतियोगी विशेषण दे दो ठीक ध्वंस का आप प्रतियोगी ऐसे करने से लक्षण कहा गया नहीं जा रहा है प्राग भाव में निवृत्त हो गया अत्यंत अभाव भिन्न सती अभाव भिन्नवे सती ऐसा विशेषण देने से क्या हो जाता है अन्योन में अति व्यावृत्त हो गया और ऐसा विशेषण देने से प्रागभव में अति व्यावृत्त हो गया लेकिन फिर भी ध्वंस तो का अप्रतियोगी होता हुआ से भिन्न होता हुआ अभाव करने से प्रध्भाव आएगा कि ध्वंस का ध्वंस होता नहीं ध्वंस का ध्वंस नहीं होता अतय ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस है है नहीं? घट का ध्वंस होता है अतएव ध्वंस का प्रति हो गया घट हो गया और ध्वंस का ध्वंस नहीं होता अतय ध्वंस का ध्वंस क्या प्रतियोगी नहीं है तो आप क्या चला जाएगा लक्षण ध्वंस में चला जाएगा उसमें त्याप्ति निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ा प्राग भाव अप्रति यह है ध्वंस में अत्याप्ति निवारण करने के लिए यह है प्राग भाव में अति व्याप्ति निवारण करने के लिए और पहला वाला जो किया था यह है अन्योन्या भाव में अत्याप्त निवारण हो गया कि नहीं हो गया तीनों कहूंगा तो फिर ये विशेषण जो रखा आपने इसको रखने की जरूरत कियागभाव अतियोगित्व सती ध्वसित्व सती अन्योन्या भाव भिन्नलांत तो। तो भाव में चला जाएगा लेकिन केवल अत्यंत तो भाव में नहीं जाएगा नित्य पदार्थ में चला जितने भी नित्य पदार्थ क्या है वे ध्वंस का भी अप्रतियोगी है प्राग भाव का भी अप्रतियोगी है न प्राग भाव होता है नित्यों का ध्वंस होता है इधर आकाश का, का आत्मा क्या है ध्वंस का अप्रतियोगी है प्रागभाव का अप्रतियोगी है अन्योन्य भाव से भिन्न भी है क्यों भाव पदार्थ अन्योन्य भाव से भिन्न भी है क्या कहना पड़ेगा अंत में अभावत्म विशेषणिक आकाश आदि नित्य भाव प्राप्त होगी आगे ना प्रागव प्रतियोगित्व सदी ध्वंस प्रतियोगित्व सदी अन्योन्या भाव भिन्नत्व सदी अभावत्व अत्यंता लक्षण हो गया प्रतियोगिवे सति सति सति स्वयं आगे इसलिए क्रम से ध्वंस प्रागवा अोन्य भाव आकाशादीना वाराणय यहा क्रम विशेषण्वसभाव अन्योन्य भाव वारणाय अन्या आकाशादीनाव्याम विशेषण चारंग प्रति कटेद वस्तुतस्तु इतना लंबा चौड़ाशन करने कोई जरूरत नहीं वस्तु तस्तु वस्तुतु संसर्गात्म संबंधा पृथ्वी बा लक्षण इतना है का। संसर्ग भावत्व अत्यंत औसर लक्षण कि प्रध्वंस भाव में भी संसर्ग का भाव नहीं है प्राग भाव भी संसर्ग का भाव नहीं अन्योन्य भाव भी संसर्ग का भाव नहीं प्राग भाव भाव अन्योन्य भाव तीनों ही संसर्ग का भाव नहीं इसलिए संसर्ग कहने में माधुशिया लक्षण काफी अधिक संबंधा वचन प्रतियोगिता का भाव होता है ताजा संबंध से भिन्न संबंधा वचन जो प्रतियोगिता का भाव है उसका नाम अत्यंत अभा संबंधावचन कौन अन्युन्या भाव। अन्युन्या भाव होता है हमेशा अन्योन्य भाव अन्योन्य भाव सदा ताजात संबंधावचन होता है उसमें अत्यक्त निवारण करने से अन्य दोनों भी अत्यक्त ही समाप्त हो गया न ध्वंस प्राग भावेश न संसर्गव प्रत्यागतवार जरूरत नहीं है क्यों ध्वंस प्राग भाव कैसे है ये संसर्ग आवचन प्रति का भाव नहीं है अरे संसर्गा संसर्ग आवचन प्रतिभाव कहने से ही प्राग भाव प्रध्वंसभा में अति व्यक्ति निवारण हो जाएगा अच्छे तेन तदवार त्रैकालिकेत स्वरूपाख्यान में त्रैकालिके जो विशेषण दिया वह के स्वरूपाख्यान पर मात्र है वो ऐसा समझना चाहिए इस प्रकार अन्योन्य भाव का विचार पूरा होता है नहीं अत्यंत भाव का विचार अत्यंत भाव का विचार पूरा हो गया अब अंतिम भाव आ रहा है अन्योन्या भाव अन्ोन्य भाव का लक्षण बता रहे हैं तालात्सबंधाव प्रचिता को अन्ोन्य भाव यहाट पटो नालात्सबंधाव आत्मा इति तदात्मा तदात्मन भावा, भावा, इति भाव तदात्मनो भाव अर्थ में क्या होता है भाव भावर्तमें क्षेत्र प्रत्यय हुआ तुतलों के अधिकार में गुणवचन ब्राह्मण आदिभ्यो शेयसूत्र होता है उसे क्षेत्र प्रत्यय होता है ब्राह्मण्यम इस बनता है घट रूपेण घट घट तो होता है किंतु घट घट पठ नहीं होता घट रूपेण घट घट है किंतु घट रूपेण घट पठ नहीं होता ये पट रूपेण पट पट है किंतु पट रूपेण पट कभी घट नहीं हो जाता इसको आत्मा आत्मात्मा ने रूप कोई भी चीज है दृष्टांत में क्या है घट है घट से घट का जो अपना स्वरूप है उसको बोलें घटस्वरूप घट कदात ने घटस्वरूप तस्व भाव घटत्व आदातम ने घटत्व अर्थात घटना घट पटो भवि ना लगभग ऐसा बोलने का नाम तालात्वंधा वचन प्रतिगत घटान्योन्य अभाव पठ में ही उल्टा ले लेंगे हम तारात समावचन प्रतिगता पटाओन्य अभाव घट में क्योंकि जिस प्रकार से घटत्व ने घट पट नहीं हो सकता हम उल्टा भी बोल सकता हूं पटतत्व ने पट कभी घट नहीं हो सकता तो इसका उसमें, उसका तादाप संबंध आवच्छ प्रतियोगिता इसे कहते हैं तादाप संबंध आवच्छ इसका लक्षण क्या है तादाप संबंध का लक्षण भी लिख लीजिए तादाप संबंध कहते आप तो आप को आपने संबंध रूपेण कल्पना कर लिया इसका हम में इस ताजा को क्या माना एक संबंध रूपेण स्वीकार कर लिया उसमें तो क्या कहा था तालात्म्य संबंध वो भिन्न होते हुए भी अभिन्न सत्ता वाला है यह कथन करने, करने का नाम तादात्म्य तस्या आत्मा इसके घटा तो क्या है घट से भिन्न है फिर भी अभिन्न सत्ता वाला घट को छोड़कर घटक तो कहां रहेगा रह सकता है क्या मित्र मनुष्यत्व मनुष्य को छोड़कर कहां जाएगा कहीं तो तो अन्य रह नहीं सकता लेकिन मनुष्य तो मनुष्य भिन्न है क्योंकि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य तो, जिस वार तो ना जिस व्यवहार में रहता है जाति तो रहेगा ना जाति तो नित्य क्या नित्य नित्य व्यक्ति नष्ट हो जाए का तो व्यक्तिगत जाति विद्यमान इसलिए कहते हैं यहां वो भिन्न होता हुआ भी अभिन्न सत्ता वाला जो वस्तु शिका मनसी मनुष्य करकेगा दे तो चौपट तो हो गया नहीं सकता जा जा असंभव कोई खुद तो तो। तो <laughs> तो ही आपने असंभव बोल दिया भी नहीं हो सकता चौराली चौरासी लाख योनि में से कोई भी योनी समाप्त नहीं होता कभी नहीं होता, नहीं नहीं होता।, नहीं नहीं नहीं नहीं होता। आपके लिए अदृश्य हो गया संसार से अलोप नहीं हुआ आप किस परिदृश्यमान जगत से वाले लोप हुआ सदी कर रहा है लेकिन हमारे अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड में किसी अन्य ब्रह्मांड में अभी है इसलिए एक ने बोला हमसे से महाराज क्या जरूरत है इतना पढ़ते हुँ, पढ़ाते हुँ, हुँ, मस मस हो पढ़ाते हो लफड़ा करते हो खाओ पियो मस्त हो जाओ मस्त रहो क्यों मोक्ष कैसे होएगा अरे कलयुग तक तो जन्म मिलते रहेगा ना मिलने दो भंडारा खाते रहेंगे पूरा कलयुग भंडारा खाते रहेंगे अब कलयुग जन्म खत्म होगा अपना सब कुछ आएगा मुक्त तो हो जाएंगे मैंने कहा ये भूल में कभी नहीं रहना। अनंत ब्रह्मांड है होगा तो कहीं दूसरे नहीं हो होगा दूसरे ब्रह्मांड में तुमको यहां से विदाउट प्रमोशन ट्रांसफर हो जाएगा उस ब्रह्मांड में जहां कलयुग डिमोशन हो सकता है वहां कोई घटियाई नहीं में भी डाल सकते कर्म ढंग का नहीं किया है तो क्या हमारे आनंद ब्रह्मांड का संकल्पना है ऐसे थोड़ी शास्त्रकारों ने कहा कहते होगा वो घबरा गया ऐसा भी हो सकता है उन्हें और क्या ऐसा ही है हो सकता है नहीं ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ ये तुम पढ़ोगे नहीं तो, तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा मैंने कहा होंगे <laughs> <laughs> <laughs> तो महात्मा था पढ़ लिया अच्छा विद्वान है इस समय प्रेरणा की बात है पढ़ लिया अच्छा विद्वान है पढ़ा रहा है इस तरह से होते हैं लोग के अंदर कई भ्रांतियां इसे खत्म कभी नहीं होता कोई योनि या नहीं तो वहां वहां नहीं तो वहां ईश्वरीय तो ब्रह्मांड बहुत विशाल है हमारे दृष्टि में ना होने से वादी तो हो रिश की अपनी कोई दुकान में नहीं मिले वो आप बगल की दूसरे दुकान में मिल रहा वो कहता है वो कहते हैं आपको यही यही ले जाओ जबरदस्ती वही आप कह रहे आपको नहीं दिखा दे तो यो नहीं रह गया ऐसे कैसे हो ईश्वर के संसार में ऐसा कभी घाटा नहीं है पूर्ण मधर्ण कदापि अपूर्णम न कोई चीज पूर्णता को प्राप्त हुआ जैसा लग रहा है इतने मात्र से वस्तु का ही लोक कभी नहीं होता और अंदर देनाशर छोटे छोटे घूम रहे हैं ना अनेको की पता आने क्या क्या है, है उसके नाम आप दूसरा देते हो बस इतना ही तो फर्क है समुद्र में बड़ा डायनासोरस था या छोटा डायनासोरस है ऐसा वर्णन अभिविज्ञा ने नहीं किया इसलिए आप मान नहीं रहे हो लेकिन है अंदर भी उस आकार वाले अंदर है इन्हीं के आकार वाले नहीं है घूमरे इसलिए आज भी सभी जीवित है और आप जंदर भी है यथा पिंडे तथा तो मांडे तथा ब्रह्मांडे पिंडे भिन्नत्र अभिन्न सत्ता जिस सप्ताह में घट विराजमान है उसी सत्ता में घटत्वि तो विराजमान अच्छे भिन्न सदी अभिन्न सत्ताकत्तम तादात्म्य को संबंध रूप कल्पना कर दिया और ताजा संबंधा प्रतियोगिता अनोन्य भाव या अन्व रक्षण करो यथा गढ़ पड़ो नई